परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज समादरणीय श्री झुंझुनवाला जी श्री खेतान जी कन्होडिया जी महेश जी समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः श्री कृष्ण मिशन के पावन प्रांगण में ज्ञानी भक्त प्रहलाद की चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं और यहां स्वाभाविक ही आप देखेंगे आप यहां मंदिर में जाएं या हाल में बैठे अगर थोड़ा भी अपने जीवन में साधना है तो यहां मन स्वाभाविक एकाग्र होता है और ये यह यहां के वाइब्रेशन यहां के परमाणुओं का प्रभाव है आप करके देखें यहां आप बैठे हैं शांत और थोड़ा भी आप चाहे निर्विकल्प भाव से बैठे यदि सभी कल्प बैठे तो भगवान का नाम रूप स्मरण करें तो स्वाभाविक मन एकाग्र होता है और मन एकाग्र होते ही आपके हृदय में विराजमान परमात्मा कहें अंतर्यामी कहें ब्रह्म कहें उनकी अनुभूति प्रारंभ हो जाती है क्योंकि अंतकरण है दर्पण कहें चित्त कहें उसको जल कहे में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है ब्रह्म का और वो आनंदमय आनंद स्वरूप प्रतीत होने लग जाता है तो स्वाभाविक सच्चाई यही है जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी व्यस्तताएं हैं लेकिन उन सब का लक्ष्य क्या है जितने भी व्यस्तता है जितने भी कार्य हैं, सब का लक्ष्य अंत तो गत्वा तो परमानंद की अनुभूति और दुख की निवृत्ति है कर्तव्य कर्म अवश्य करें जो जिस आश्रम में है ब्रह्मचारी, गृहस्थवान परस्थ संन्यास लेकिन अपनी साधना से कभी समझौता नहीं करें क्योंकि उद्देश्य वही है और कोई चीज छोड़ना संसार को छोड़ना कहीं विधान नहीं है छूट जाए तो बहुत अच्छा है आप कथा में आवे सत्संग में आवे साधना करें और व्यवहार छूटने लग जाए तो उसका जिम्मेवार भगवान होते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो संभालते भी भगवान है एक गुजरात में सुरेंद्र नगर एक जगह है वहां एक भक्त की समाधि अभी भी बनी हुई है लगभग सौ साल पहले की घटना है वो वॉचमैन था वहाँ के उस समय राजा लोग होते थे तो राजदरबार में वो नाइट वॉचमैन था और नरसी मेहता के भजन गाता था नरसी मेहता के भजनों में वो इतना डूब जाता था उसको फिर समय का ध्यान नहीं रहता था कर्तव्य कर्म का ध्यान भूल जाता था एक दिन रात्रि में 7 बजे भजन प्रारंभ हुए और भजन गाते गाते उसको 10 बज गया समय निकल गया 8 बजे से उसकी ड्यूटी थी अब सोचा ठीक है अब ठाकुर जी जाने मैं तो भूल ही गया जानबूझ के तो छोड़ा नहीं छूट गया रात्रि में भगवान का स्मरण करके सो गया प्रभु इच्छा प्रातः काल राज दरबार में गया विनम्रता के साथ माफी मांगा मेरे से गलती हो गई मेरे को समय का ध्यान नहीं रहा और मैं कल रात की ड्यूटी में नहीं आ सका वहां तो जो राजा का मंत्री था उसने कहा कि तुम तो आए थे रात्रि की ड्यूटी में वो तो बोला मैं तो नहीं आया मैं तो 10 बज गया तब मेरे को पता लगा कि तो समय ओवर हो गया आठ बजे से ड्यूटी थी बोले नहीं तुम्हारा तो साइन है तुम्हारा हस्ताक्षर आठ बजे तुम आए हो और सुबह चार बजे तुम गए हो उसको आश्चर्य होता है वो भक्त की समाधि अभी भी बनी हुई है सुरेंद्र और धंगद्रा गुजरात में एक जगह उसके बीच में बनी हुई है मैं गया था वहां और जिस दिन साइन देखा जा करके और उसी का साइन था वो समझ गया मैं ड्यूटी देने नहीं आया था मैं भजन गा रहा था जिसके वो मेरा ठाकुर ड्यूटी दे रहा था जो मेरे लिए राजा के ड्यूटी दे सकता है उसका भजन मैं क्यों छोड़ू और उसका भजन छोड़ने की जरूरत क्या है तो अगर भजन करते हुए साधना करते हुए हमारा कर्तव्य कर्म छूट जाए तो कोई दोष नहीं है उसके जिम्मेवारी ठाकुर की होती है लेकिन फिर भी जहां शास्त्र कहता है अगर गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करे ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी धर्म का पालन करे वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ का पालन करे और संन्यास्त है तो संन्यास्त धर्म का पालन करे लेकिन साधना जो गुरु ने बताई है आपकी साधना जो भी आपके मार्गदर्शक हो गुरु हो उससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए वो जो स्वामी जी महाराज सेवा कार्य में इतने व्यस्त है अगर उनके के इधर रुचि न हुए प्रेम न हुए तो इतना समय निकाल के सेवा कार्य से क्यों यहाँ बैठे और क्यों आप लोगों को इनवाइट करें स्वामी जी को अपने लिए जरूरत नहीं है जो स्वयं इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, स्वयं इतने अच्छे महापुरुष है जिनका स्वयं लेक्चर सुनने के लिए लोग आते हैं वो अगर ये आयोजन कर रहे हैं तो हमारे और आपके लिए कर रहे हैं हमको आपको इसका आनंद लेना है लाभ लेना है और अपने जीवन में उतारना है तो इसलिए मैं कह रहा था जो जीवन का लक्ष्य आखिरकार आखिरकार हाँ। बहुत सारी व्यस्तता है ठीक है आज का युग धर्म है व्यस्तता का किसी को बोलो भाई सत्संग हो रहा है बोले महाराज सैटरडे संडे आ जाएंगे हाँ। में भी जैसे कुछ एहसान कर रहे हो सैटरडे संडे आ जाएंगे स्वामी जी बोले ना बहुत लोग ऐसे हैं जिनके दर्शन साल में एक बार भी होते काहे में आप लोग व्यस्त है इतना सुंदर स्थान दिल्ली के बीच में आपको प्राप्त है आप ठाकुर के मंदिर में जा कर बैठे मैं तो पाँच सात मिनट के लिए जाता हूं रोज वहाँ को बैठते ही आपका चित्त कितना चंचल हो एकाग्र होने लग जाता है और ये प्रमाणित करता है कि ये दिल्ली नहीं है ये कोई तीर्थ स्थान है जो आपको सहज में उपलब्ध है आप इसका लाभ ले सकते हैं, आश्रम, तीर्थ है आपके लिए यहाँ तो जितना समय मिले आप वृंदावन जा सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते तो यहाँ तो आ ही सकते आप यहाँ बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जाप करें नाम जप करे या आप चित्त वृत्ति को एकाग्र करें जो स्वाभाविक सहजात आनंद है वेदांत की दृष्टि से नष्टे पूर्वे विकल्पे तो नोदय निर्विकल स्पष्टम चैतन्यम तवद एक वृत्ति का समापन हो गया एक इच्छा का समापन हो गया एक कामना का समापन हो गया और दूसरी इच्छा का उदय नहीं हुआ तो बीच का जो गैप है आ, निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावत विभासते सके वो बीच का जो गैप है एक इच्छा की समाप्ति हुई दूसरी अभी उठी नहीं बीच में जो चित्त शांत होता है एकाग्र होता है और उस एकाग्रता की जो रसानुभूति है उसी को भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मानुभूति कहा है उसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहा है तो धीरे धीरे जैसे हमारे जीवन का सत्य गुण बढ़ेगा जीवन की साधना बढ़ेगी हमारे जीवन में जिसके लिए हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं रात दिन परेशान है सोते नहीं है खाते नहीं है किस लिए एक महात्मा का एक सेंटेंस था वाक्य था ठहरो और देखो हा? ठहरो कहां भागे जा रहे हो कितने दौड़ लगाओगे कितने भाग लगाओगे लगाओगी जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो भागने से नहीं मिलेगा हा? वो ठहरने से मिलेगा वो कुछ करने से मिलेगा प्रहलाद जी का यही जीवन है मेरे को स्मरण नहीं था कि प्रथम वर्ष यहाँ प्रहलाद चरित्र हुआ था अभी स्वामी जी ने स्मरण दिलाये तो स्मरण आया इस वर्ष खेतान जी के यहाँ जरूर प्रहलाद चरित्र हुआ था स्वामी जी से चर्चा हुई स्वामी जी ने कहा प्रहलाद चरित्र हमको बहुत अच्छा लगता है भले वहां हुआ है लेकिन फिर करो ये तो कथा का रस है आनंद नित्य नूतन इसीलिए इसका नाम है जो कथा को नित्य नूतन कहा जाता है तो उसको आप जितनी बार सुनेंगे आप रामचरितमानस जितनी बार पढ़ें, हर बार कोई ना कोई नया भाव आपको मिलेगा आप अनुभव करते होंगे आप भगवत गीता कितनी बार भी पढ़ें, कोई ना कोई नया अर्थ आपको हर बार मिलेगा अर्थ ग्रंथों की महिमा यही होती है जितनी बार आप पढ़ेंगे जितनी बार सुनेंगे नित्य नूतन नित्य नवीनता आपको अनुभूत होती रहेगी यही हमारे ग्रंथों की महिमा है तो प्रहलाद चरित्र भक्त प्रहलाद का जो जीवन का आनंद था रस था जिसके लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं प्रयासरत हैं हर क्षेत्र में प्रयासरत हैं मेरे को एको, कोई महात्मा ने सुनाया किसी वक्ता ने सुनाया बोले कि दो चिड़िया आपस में बात कर रही थी चिड़िया पक्षी आकाश में एक हवाई जहाज जा रहा था तो उसको देख के दो चिड़िया आपस में बात कर रही है कि इतनी बड़ी चिड़िया ये इतनी तेजी से क्यों भाग रही है हवाई जहाज जा, जा रहा था दूसरी चिड़िया कहती है अरे देखती नहीं है उसकी पूंछ में आग लगी हुई है धुआं निकल रहा था ना हवाई जहाज के पीछे से धुआं निकलता है अरे उसकी पूंछ में आग लगी हुई है इसीलिए इतनी तेज भाग रही है क्या करे तो अभी प्राय क्या हुआ जो जितना तेज भाग रहा है उसकी पूछ में क्या लगी है <laughs> अब आप समझ लो आपकी पूछ में आग तो नहीं लगी ना <laughs> भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं क्या होगा क्या रिजल्ट होगा कितना कमा के रखेंगे क्या करेंगे कोई पता नहीं बस कमाना है कमाना है कमाना है पुराने महात्माओं की कहावत थी पुत सपूत तो क्यों धन संचय और पुत कपूत तो क्यों धन संचय अगर तुम्हारा उत्तराधिकारी योग्य है तो भी बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं वो अपने आप बढ़ाएगा और तुम्हारा उत्तराधिकारी अगर अयोग्य है तो कितना भी इकट्ठा करके रखो पांच दस साल के अंदर वो बराबर कर देगा ये पुराने संतों की कहावत पुत कपूत तो क्यों धन संचय और पुत सपूत तो क्यों धन संचय तो तो बहुत ज्यादा आप लोग व्यस्त नहीं रहोगे ना अति व्यस्तता मना है शास्त्र में मना है अब तो रामकृष्ण मिशन आओगे ना प्राय नहीं तो संडे संडे तो आओगे ना रोज के मैं प्रतिज्ञा नहीं कराता हूँ परामिज नहीं कराता हूँ अरे संडे संडे तो आओ आपको शांति मिलेगी जिस शांति के लिए आप भटक रहे इधर उधर भाग रहे वो शांति का स्रोत तो संतों के पास है वो शांति का स्रोत भगवान के नाम में है वो शांति का स्रोत भगवान के ध्यान में है क्योंकि जहां रस होगा वहीं से निकलेगा और रस का स्वरूप कौन है परमात्मा रसो वैसा रसम हेवायम आनंद आनंदी भवती सारा संसार जिस परमात्मा के रस से एक बूंद रस लेकर के आनंदाभास का अनुभव कर रहा है आनंद का नहीं इसलिए मैंने आनंदाभास शब्द छोड़ दिया आभास वास्तव में संसारी लोग आनंद का अनुभव कर लेते तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती यही पहचान है हा? हमारे गुरु जी एक वाक्य प्राय बोलते थे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज मन मस्त हुआ तो क्यों बोले हा? हीरा पायो गांठ गठिया बार बार वाको क्यों खोले मन मस्त हुआ तो क्यों बोले ह जो अपने आप में तृप्त हो गया आत्म तृप्त जिसको बोलते हैं आत्मा राम जिसको बोलते हैं आप तकाम जिसको बोलते हैं वो न तो बहुत व्यस्त होगा न बहुत बोलेगा न बहुत भागेगा ये वही यही उसकी पहचान है यही उसकी पहचान है और प्रहलाद जी की भी यही पहचान है भक्त प्रहलाद ज्ञानी भक्त ज्ञानी <coughs> और तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर शब भगवान के चार तरह के भक्त हैं अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थ भक्त हैं गजेंद्र हैं द्रौपदी हैं दुख के समय जो भगवान को पुकारता है उसका नाम होता है आर्थ अर्थ दुख को दूर करने के लिए तो हम में आप में ज्यादा कौन है अर्थ और अर्थार्थी ज्यादा है हाँ। आपत्ति आई है भगवान हाँ। ये ठीक कर देना ह हाँ। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो और आगे बढ़ जाता अरे भगवान तुम क्या कर रहे हो मैंने जैसे भगवान को बुद्धि नहीं हो क्या कर रहे क्या कर रहे हो भगवान के ऊपर हाँ अगर वो तो कोर्ट नहीं चलता है तो भगवान के ऊपर एक केस चला दे केस ठोक दे क्या कर रहे हो भगवान को ये नहीं करना चाहिए था मेरे एक व्यक्ति ने कहा भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने कहा भगवान से भूल हो गई जो तुमको सेक्रेटरी नहीं बनाया तो <laughs> तुमको सेक्रेटरी बनाता तो तुम बता देते क्या करना चाहिए था लोगों की बुद्धि भागवत में लिखा है भगवान प्रसन्न भी बहुत तब हुए जब मनुष्य का निर्माण हुआ मनुष्य जाति का निर्माण हुआ भगवान बहुत प्रसन्न हुए भगवान से मिलता जुलता है और भगवान भी सावधान सबसे ज्यादा किससे रहते हैं <laughs> मनुष्य जानते हैं अगर ये सीधा चला तो बहुत अच्छा है और उल्टा चला तो भगवान को भी कटघरे में खड़ने करने का प्रयास करता प्रयास करता नहीं होता अलग बात है तो ये हालत है तो भक्त प्रहलाद प्रहलाद शब्द का अर्थ ही यही होता प्रकृष्टो लादह प्रहलाद प्रकृष्ट लादा लाद माने आनंद प्रकृष्ट आनंद जिसके जीवन में विद्यमान है प्रकृष्ट आनंद किसको बोलते हैं जो वस्तु सापेक्ष नहीं है जो व्यक्ति सापेक्ष नहीं है जो परिस्थिति सापेक्ष नहीं है वो है प्रकृष्ट आनंद जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं जिसमें किसी की जरूरत नहीं है जहाँ आनंदित होने के लिए कोई वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की जरूरत नहीं है उसका नाम है प्रकृष्ट आनंद उसका नाम है परमानंद उसका नाम है प्रहलाद प्रकृष्ट उदाह प्रहलाद अथवा प्रकर्षण लादयति सर्वान जीवान इत प्रहलादा जो स्वयं तो आनंदित रहते ही हैं लेकिन अपने आनंद से सारे संसार को भी आनंदित करते रहते हैं आप संत के पास जाएंगे आपको आनंद आ जाएगा दुखी व्यक्ति हंसता हुआ जाता है संत के पास जब लौटता है और संसारी के पास जाओ तो सुखी व्यक्ति भी रोता हुआ जाएगा आ? तब कहा जाना चाहिए भाई कहाँ जाना चाहिए हाँ और संत मतलब प्रहलाद जैसे संत के पास आ? क्योंकि आजकल बड़ी गड़बड़ है हाँ अब हमारा समोसा खाने से कृपा हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा फिर, तो <laughs> संत माने प्रहलाद जैसे संत हाँ तो बड़े कठिन काम हो जाएगा ये भी ठाकुर की लीला है कल में क्या क्या होना चाहिए वो लिख दिया गया है और वही हो रहा है तो इसलिए लेकिन सब तरह के महापुरुष हैं और ये भी मैंने ठाकुर की लीला देखी है जो स्वयं जैसा है भगवान उसको उसी से मिला देते सच्चे को सच्चे से मिलाते हैं और चालाक को चालाक से मिलाते है ईश्वरी व्यवस्था है उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हमारे गुरुदेव पुजो स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से किसी ने पूछा महाराज कोई अच्छा सदगुरु है पता कैसे लगे बहुत महात्मा है कैसे पता लगावे कि अच्छे महात्मा अच्छे सदगुरु हैं गुरुजी ने कहा कि अगर तुम थोड़ा बहुत सत्संगी हो तो पांच सात बार जाओ आओ तो उनकी रहने से उनके प्रवचन से तुमको थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा और पूरा तो नहीं लग सकता क्योंकि महात्मा का जो स्तर होता है वो शिशु स्तर में प्रारंभ में तो नहीं होता है पूरा आइडिया तो नहीं लगेगा गुरुजी ने कहा कि अगर गलती से तुम ईमानदार हो अगर तुम ईमानदार हो और गलती से कहीं गलत जगह जुड़ गए तो ठाकुर जी तुमको वहां जुड़ने नहीं देंगे वहां से काट देंगे और ठीक जगह पे पहुंचा देंगे ये ईश्वरीय व्यवस्था रहती है और ये आप लोग अनुभव करते होंगे उसमें निश्चय करना है कि हम ईमानदार है कि नहीं हमारा उद्देश्य ठीक है कि नहीं ज राम किंकर जी महाराज प्राय कहते थे बोले पेपरों में कई बार छपता है अमोक बाबा जी रुपये दुग्ने करने का धोखा दे रुपए रूपए लेके भाग गए तो ले, ठीक बाबा जी ठग थे मान लिया लेकिन जो व्यक्ति आधा घंटे के अंदर पांच लाख का दस लाख कराना चाहता था वो ईमानदार था कि ठग था वो क्या था भाई जो बिना मेहनत के बिना परिश्रम के आधा घंटे के अंदर पांच लाख का दस लाख कराना चाहता है उसको आप क्या बोलेंगे ईमानदार बोलेंगे कि ठग बोलेंगे बोले एक छोटा ठग था एक बड़ा ठग था बड़े ठग ने छोटे ठग को ठग लिया <laughs> उसमें कोई क्या करेगा <laughs> तो जो चालाक है वो चालाक से जुड़ेगा और जो सच्चा है वो सच्चे से जुड़ेगा ईश्वरी व्यवस्था है प्रहलाद प्रहलाद माने प्रकृष्ठ लादा प्रकर्ष तीसरवान जीवान ये प्रहलादा जो अपने भाई से हम लोगों ने देखा है पूज अपने गुरुदेव को वो जिधर देखते थे लोगों में प्रसन्नता छा जाती थी उनके देखने में प्रसन्नता चलने में प्रसन्नता बोलने में प्रसन्नता और गुरु जी का एक वाक्य है को तुम लोगों के पास तो अलग अलग फैक्ट्रियां हैं लेकिन हम लोगों के पास सुख बनाने की फैक्ट्री है हम लोग सुख बनाते और कुछ नहीं बनाते आनंद आनंद में जीवन होता है तो प्रहलाद प्रहलाद ज्ञानी भक्त है अर्थ तो दुख में भगवान को पुकारता है अर्थार्थी को पैसा चाहिए तब पुकारता है जिज्ञासु भक्त है समझ लीजिए परीक्षित हैं अर्थार्थी भक्त ध्रुव है आप लोग सब जानते हैं ज्ञानी भक्त प्रहलाद जैसे हनुमान जी हैं प्रहलाद जी हैं सुखदेव जी हैं हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखण्डनंद जी महाराज पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी पूज्य रामकृष्ण परमहंस सब ज्ञानी महापुरुष ज्ञानी भक्त अभिप्राय तो कहते हैं कि ज्ञानी भक्त का अर्थ क्या है भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो हो गया इसको बोलते ज्ञानोत्तरा भक्ति स्वरूप का ज्ञान होने के बाद ये कई बार वेदांती लोग थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं कह देंगे हमको तो ज्ञान हो गया अब हमको माला की जरूरत नहीं हा? अब हमको पूजा की जरूरत नहीं आप जानते वेदांत के ग्रंथ में ही लिखा हुआ है याव जीवम त्रयो वंद वेदांत गुरु ईश्वरा जब तक यह शरीर है प्रारब्ध है तब तक तीनों की वंदना विहित है शास्त्र विहित है तुम्हारा गुरु तुम भले ब्रह्मनिष्ठ हो गए अज्ञान की निवृत्ति हो गई लेकिन अगर तुम होश हवाश में हो तुम्हारा गुरु मिल जाए उसको प्रणाम करो मंदिर मिल जाए ठाकुर के चरणों में प्रणाम करो वेदांत ग्रंथों को प्रणाम करो जो लोग इष्ट बहाने की अब तो हम ब्रह्म हो गए अब हम कुछ भी कर सकते हैं समझ लेना धोखा है हाँ। वो धोखा है जो ब्रह्म ब्रह्म निष्ठा के नाम पे कुछ भी करते हमारे महाराज जी सुनाते थे तो जो उड़िया बाबा जी से एक व्यक्ति ने पूछा महाराज जी हमको ज्ञान तो हो गया अब क्या करे बाबा समझ गया कि ज्ञान हुआ नहीं ज्ञान होने का भ्रम हुआ है हाँ? बोले महाराज ज्ञान तो हो गया अब क्या करें बोले अब विवाह कर ले और क्या करें <laughs> अब विवाह कर ले अरे जिसको ज्ञान हो जाएगा उसके मन में क्या प्रश्न बचेगा कि क्या करें जहाँ कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो बाधित हो जाता है जहां एकत्व की अनुभूति हो जाती है वहां क्या करें यह प्रश्न कैसे बचा है क्या करें अगर ये प्रश्न बचा है अभी अभी उसको अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई जितने महापुरुष आप देखेंगे ज्ञानोत्तरा भक्ति भक्त प्रहलाद होए, श्री हनुमान जी महाराज होए, श्री सुखदेव जी हुए श्री मधुसूदन सरस्वती होए, अरे भगवान शंकराचार्य होए, जिनको अद्वैत शंकर सिद्धांत का आचार्य हम लोग जिनसे परंपरा पुष्ट हो करके चल रही है भगवान शंकराचार्य आप उनके स्तोत्र देखें, जगन्नाथ भगवान के लिए कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी भवतु हाँ, जब जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जगन्नाथ भगवान हमारे नेत्रों के रास्ते अंदर आ जाओ और हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ हाँ? आप उनके महाराज गंगा लहरी देखिए गंगा तवतीरे नीर मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण मार ये भगवान शंकराचार्य जी का स्त्रोत्र है हे माँ गंगा वो समय कब आएगा जब तुम्हारे किनारे सारी इच्छाओं को कामनाओं को छोड़ करके मैं बैठूंगा केवल श्री कृष्ण की आराधना करूंगा वो समय मेरे जीवन में कब आएगा आदिशंकराचार्य जी का वाक्य तो आदिशंकराचार्य जी से बड़ा कोई ब्रह्मनिष्ठ तो नहीं हो सकता है मधुसूदन सरस्वती से बड़ा कोई ब्रह्मनिष्ठ तो नहीं हो सकता है तो जो वेदांत के नाम पर साधना का विरोध करे जो वेदांत के नाम पर नाम जप का विरोध करे जो वेदांत के नाम पर भक्ति का विरोध करे उनसे थोड़ा सावधान रहना हाँ उनको ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान होने का भ्रम हुआ है, ज्ञान होने का भ्रम यही दिल्ली के एक सज्जन है अभी है हमारे महाराज जी के शिष्य हैं, नाम नहीं बताऊंगा वो महाराज जी का ब्रह्म सूत्र मांडूक कारिका वो बहुत पढ़ते थे गुरु जी का शरीर था उस समय जीवन लीला थी पढ़ने के बाद वृंदावन पहुंचे मैं उस समय अध्ययन करता था मैं भी वहीं बैठा था सत्संग में महाराज जी को प्रणाम किए बोले महाराज जी हमको ज्ञान हो गया आवेश हो जाता है कभी कभी, ज्ञान हो गया हमको गुरु जी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए बोले घबराओ मत अभी कई बार होगा <laughs> अभी तो कई बार होगा घबराओ मत तो ये आवेश होता है तो ये जो प्रहलाद जी का जीवन है पूर्ण जीवन है भगवान शंकर शंकराचार्य का जीवन पूर्ण जीवन मधुसूदन सरस्वती का जीवन पूर्ण जीवन मधुसूदन सरस्वती के श्लोक है भगवान कृष्ण के विषय में क्या क्या श्लोक उन्होंने बनाया स्वराज्य जल सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन के नापि वासी कृता गोप बेटेन मधुसूदन सरस्वती जब काशी से वृंदावन आए वो तो कहते हैं अरे भाई मैं तो ब्रह्माकार वृत्ति में हमेशा डूबा रहता था ब्रह्मानंद का रश लेता था ये क्या हुआ बोले क्या हुआ महाराज बोले यहाँ के चोर ने काम कर दिया मेरा ब्रज के चोर ने काम कर दिया हठेन जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है बोले मैं अपना मन उसको देना नहीं चाहता था उसने जबरदस्ती छीन लिया मेरा मन कौन है ब्रज का चोर हाँ आप सब जानते वो चित्त चोरी कर लिया ये मधुसूदन सरस्वती कहते सठे निकेना बया हठे न दासी करता गोप वधु बिटेन मेरे को अपना शिष्य बना लिया और शिष्य ही नहीं हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया मधुसूदन सरस्वती जो अद्वैत सिद्धि के लेखक जो खंडन खाद्य के लेखक इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिनको इन्ही नेत्रों से भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था वो है वो है ब्रह्मनिष्ठ वो है ज्ञानी भक्त सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से वही बात कहते हैं परिनिष्ठित तो उत्तम श्लोक लील से आख्यानम यदीतवान भागवत के दूसरे स्कंध में श्लोक लिखा है सुखदेव जी से किसी ने पूछा आप तो इतने विरक्त महापुरुष थे जंगल जंगल घूमते थे ये भागवत कथा आप कहाँ से कहने लग गए हा? ये भागवत कथा कहा से कहने लग गए बोले हाँ मैं घूमता तो था लेकिन एक दिन मैंने श्लोक सुने कुछ ब्रह्मचारियों के माध्यम से बरा पीडम नट वर प्रभु कर्ण यो कर्णिकारम भगवान श्री कृष्ण के वो लालित सौंदर्य का श्लोक अहो बके कोटम पूतना उद्धार का श्लोक हाँ, जो विश्व पिलाने गई वो जो स्वामी जी कह रहे थे न किसी भी भाव से जुड़े कल्याण ही होगा अमृत जान के पिए तो भी अमर करेगा और भूल से पी लें तो भी अमर करेगा दुश्मनी से पी लें तो भी अमर करेगा क्योंकि अमृत की शक्ति है वो वस्तुगत शक्ति है ऐसे परमात्मा की वस्तुगत शक्ति है उद्धार करना आप प्रेम से जुड़े तो भी उद्धार होगा और दुश्मनी से जुड़े तो भी उद्धार हो पूतना किस भाव से जुड़ी थी भाई प्रेम से जुड़ी थी क्या सुखदेव जी उसी से प्रभावित हुए अरे जो विश्व पिलाने के लिए गई थी पूतना उस पूतना को मातृलोक दे दिया इतना दयालु कौन हो सकता है दुनिया में माँ मा को जो गति मिलनी चाहिए वो गति पूतना को दे दी जो विष् पिलाने के बहाने मारने गई थी इसलिए कवि ने कहा है जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए ना और उद्धव को भेजा तो भगवान कृष्ण के पास कोई जवाब तो था नहीं कि क्यों गए वो गए तो थे गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए समाज को कृष्ण प्रेम दिखाने के लिए लेकिन वो तो नहीं कह सकते थे एक हिंदी के कवि ने लिखा है कि उद्धव से भगवान कृष्ण ने कहा आ, कि जब जशोदा जी पूछे कि कन्हैया छोड़ के क्यों चला गया तो तू कह देना मातु की गति दे चुके पूतना को दियो कहा मैया को याते ते पछतात है माता की गति तो मैंने पोतना को दे दी अब जशोदा को क्या दूंगा मेरे पास और इससे बड़ी पद कोई देने के लायक है नही मातु की गति दे चुके पोतना को अब दइयो मैया को कहा याते पछतात है पोधो ब्रज जयो कहियो समझाए मैया सो की जापे ऋण बाढ़े सो विदेश भजी जाते इतनी सुंदर बात कही उद्धौ कह देना जाके माता का पद तो मैंने पूतना को दे दिया है तो अब माँ को क्या दूंगा और माँ का तो मैं हमेशा ऋण ही बन करके रहना पड़ेगा कोई उपाय नहीं लेकिन जब ज्यादा ऋण बढ़ जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है लोक व्यवहार में देखा जाता है जिसके ऊपर बहुत कर्ज हो जाता है लोन हो जाता है वो नगर या देश छोड़ के भग जाता है उद्धव तुम माँ से कह देना जशोदा का ऋण इतना बड़ा है इतना बढ़ गया है मैं उसका कर्ज चुका नहीं सकता इसलिए ब्रज छोड़ करके भाग गया हूँ और भागने का कोई कारण नहीं मेरा अभिप्राय दैय कहा मैया को याते पछिताते है ब्रज ब्रजो कईयो समझाए मैया सो जापे ऋण बाढ़े सो विदेश भजे तो प्राय ये, ये जो भगवान कृष्ण पोतना को भी विष पिलाने के माध्यम से जो परम गति दे देते वो भगवान ऐसे भगवान को छोड़ के इसीलिए महापुरुष जब देख लेते हैं ये दुनिया के लिए कितना भी करो लेकिन कुछ हाथ लगने वाला नहीं और भगवान के लिए तो दुश्मनी से भी कुछ करो तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है इतना बड़ा फर्क इतना बड़ा अंतर और तभी तो ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बाबा जी हो जाते हैं। ये बाबा जी क्यों हो जाते क्या पूज स्वामी जी महाराज इतने योग्य हैं, क्या ये घर परिवार ठीक से नहीं चला सकते थे हम लोग तो दूसरों को देख के भाग खड़े हुए हाँ दूसरों को देख के भाग गए दूसरों की स्थिति आप लोग बहादुर आप लोगों को तो बहादुर ही कहना पड़ेगा कि आप डटे हुए हो और कहने के बाद भी नहीं निकल रहे हो कहने के बाद भी शास्त्र में लिखा है पचास साल के बाद व्यवस्था कम कर दो घर की बच्चों को दे दो और पचहत्तर साल के बाद घर छोड़ दो तीर्थ में रहो या घर में भी रहो तो अलग हाँ व्यवस्थाओं से अलग होके रहो सेवा करो तीर्थ में रहो संतों का सत्संग करो सेवा करो कब तक संभालोगे और जब चले जाओगे तब कौन संभालेगा शास्त्र कहता है हाँ, तो प्रहलाद प्रहलाद ज्ञानी भक्त है और ज्ञानी भक्त प्रहलाद प्रकृष्ट जिसके जीवन में विद्यमान है प्रकृष्ट हो प्रहलाद, प्रहलाद और प्रहलाद के विषय में दूसरे पुराणों में जो वर्णन है भाई हिरण्याक्ष हिरण जो हुए भगवान के सेवक जय विजय और शनकादियों के साप के कारण उनको आना पड़ा पहला जन्म जय विजय का हिरण्यक्ष हिरणकशपू और दूसरा जन्म है रावण कुंभकरण तीसरा जन्म है शिष्यपाल और दंत तीन जन्म का साप हुआ था अब उनको दूसरे पुराणों में वर्णन मिलता है कि शन को लगा हमारे कारण भगवान के सेवकों को भगवान से अलग होना पड़ा तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है तो चारों सनकादियों का मिला हुआ अवतार है भक्त प्रहलाद और तो दोनों के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं सनकादी मिलकर के एक अवतार लेते हैं भक्त प्रहलाद इतना विलक्षण आप कल्पना कर सकते हैं भक्त प्रहलाद के जीवन की सामान्य भक्त नहीं है प्रहलाद आगे आप पूरी कथा में सुनेंगे भक्त प्रहलाद वो हैं जहां हथियारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जहाँ आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जहाँ जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जहाँ विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये लक्षण किसके भगवदगीता आप उठा के देखें, आत्मा के लक्षणों में लिखा हुआ है ब्रह्म के लक्षणों में लिखा हुआ है नइनम ना छिंदी शस्त्राणी नई ना नहादी पाव कहा न चैनम के लिए दे न शोष्यति मारुता आत्मा को ब्रह्म को अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकते अग्नि जला नहीं सकती है वायु सुखा नहीं सकती है जल गीला नहीं कर सकता है ये ब्रह्म के लक्षण है न कि शरीर के और प्रहलाद के पांच भौतिक शरीर में ब्रह्म के लक्षण प्रकट हो गए ऐसे विलक्षण उनकी साधना थी प्रहलाद के शरीर को अस्त्र शस्त्र छेद नहीं सके अग्नि जला नहीं सकी वायु सुखा नहीं सकी और जल डूबो नहीं सका यह ब्रह्म के लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो गए कोई सामान्य साधना है प्रहलाद का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है ये प्रहलाद तो ये उनकी साधना ये शन का अवतार है प्रहलाद तो प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं और मैं कह रहा था ज्ञानी भक्त कार्य ज्ञानोत्तरा भक्ति तो हमारे जीवन में अगर ब्रह्मनिष्ठा है तो जितने ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मैंने अपने आंखों से जिनका दर्शन किया है पूज रोटी राम बाबा पूज्य स्वामी श्री अखंडान जी महाराज दो महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ मा गुढ़िया बाबा जी के विषय में सुना मैंने दर्शन नहीं किया लेकिन माता जी से सुना गुरु जी से ये महापुरुष इष्ट साक्षातकार पर्यंत साधना किए पूज रोटी राम बाबा को माँ अन्नपूर्णा के दर्शन हुए हमारे पूज गुरुदेव को भगवान नृत्य गोपाल जो लोग हमारे आश्रम में वृंदावन गए होंगे भगवान कृष्ण का इसी रूप में उनको दर्शन हुआ था ये रूप में स्थापना का आदेश गुरुदेव का ही था जो नृत्य गोपाल भगवान नाचते हुए हमारे मंदिर में विराजमान है ना हमारे गुरुदेव को जब दर्शन हुआ सन्यास लेने के पूर्व दर्शन हो गया था जब घर में ही थे तभी दर्शन हो गया था बोले सारी आशाएं छूट चुकी थी गायत्री के पुरस्करण कर चुके थे कृष्ण मंत्र के पुरस्करण कर चुके थे उसके बाद बोले एक दिन गंगा किनारे बैठे थे स्नान के लिए गए थे वो माला जिसे जब करते थे कौआ ने उठाई गंगा जी में डाल दी माला भी चली गई कोई स्वप्न भी नहीं तभी तक आया था बोले पूर्ण निराशा का वातावरण था इससे ज्यादा साधना मैं कर नहीं सकता और इससे दर्शन नहीं हुए तो अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं निराशा युक्त जीवन में बोले अपनी कुटिया में बैठा था अंधेरा था लाइट थी नहीं उस समय बिजली थी नहीं गांव में खिड़की बंद थी बोले बैठा बैठा रो रहा था हमारे गुरु जी का अगर आप वो पुस्तक पढ़ेंगे छोटी सी पुस्तक है कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति उसमें उसका सारा वर्णन है पूरी घटना का वर्णन है। बोले कमरे में बैठा था निराश था आंखों से झरझारा जर सुरपात हो रहे थे बोले मेरे को पूरा याद है अचानक कमरे में प्रकाश होता है मैंने देखा कोई लाइट नहीं है खिड़की खोला नहीं दरवाजा खोला नहीं पहले प्रकाश हुआ और प्रकाश के मध्य में धीरे से 10-11 वर्ष का एक बालक प्रकट हुआ जिसकी अवस्था दस ग्यारह वर्ष की थी बोले सांवरे नहीं थे गोरे थे इसलिए हमारे अंदर तो गोपाल भगवान को गोरा रखा गया है वो सामने नहीं थे गोरे थे बोले जमीन से आधा फीट एक फीट ऊपर थे नाचते हुए इधर से इधर जा रहे थे इधर से इधर जा रहे थे इधर से इधर जा रहे थे, इधर इधर जा रहे थे। हमारी तरफ देख के मुस्करा रहे थे गुरु जी कहते मैंने बहुत प्रयास किया कि उठ करके उनको प्रणाम करू लेकिन शरीर जड़वत हो गया था जड़ी भाव आ गया था चाहने पर भी शरीर उठ नहीं पा रहा था बोले वो मुस्कराते हुए बोले अब निराश मत हो तुम्हारी जो अभिलाषा थी पूर्ण हुई और आज के बाद अपने को कभी जीव मत समझना जो मैं सो तुम हो जो तुम हो सो मैं हो दोनों में कोई भेद नहीं हाँ उसके बाद वो अंतरधान हो गए और वो दर्शन और बोले खुले नेत्रों से स्वप्न नहीं था ये जागृत था उसके बाद गुरु जी कहते है की मैं जब वेदांत का कोई भी ग्रंथ पढ़ता था या कोई भी उपनिषद पढ़ता था मेरे को लगता था उपनिषद का मंत्र अपने आप मेरे को अर्थ दे रहा है झुंझुनवाला जी बहुत पढ़ते हमारे गुरु जी की पुस्तक क्या व्याख्या है क्या कोई महापुरुष करेगा जिनके विषय में पूज कर पात्री जी महाराज कहते थे बोले रामायण और भागवत पर कथा तो कोई भी कर सकता है लेकिन ब्रह्म सूत्र पर अगर कोई कथा कर सकता है तो पूज्य स्वामी अखंडानंदी महाराज कर सकते और कोई नहीं कर सकता क्यों वो देखे थे देख करके वर्णन किए थे हा? वो ब्रह्म श्रुतियों के मंत्र का कृष्ण परक व्याख्या कर देते थे तदे जाति तय जति तद दूर के बोले वो चलता है वो नहीं भी चलता है वेदांत श्रुति का मंत्र है वो तो जब उपाधि के साथ प्रतीत होता है तो चलता हुआ प्रतीत होता है जैसे हमारे आपके अंदर जो चैतन्य चिदा भाष है वो चलता हुआ प्रतीत होता है वास्तव में विचार करो तो उपाधि चलती है परमात्मा सत्य तो नहीं चलता है जैसे घटाकाश है घड़ा जब हिलाएंगे तो लगेगा घटाकाश जा रहा है लेकिन वास्तव में आकाश तो नहीं चलता घड़ा चलता है तदे जाती तय जाती दोनों परमात्मा के लक्षण है लेकिन इस वाक्य को गुरुदेव कहाँ घटाते थे बोले महाराष्ट्र में जब भगवान कृष्ण राशलीला कर रहे हैं बोले कभी कभी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं तबे जाती कभी कभी वो राधा रानी के साथ खड़े हो जाते हैं तन नहीं जाती तो ब्रह्म के लक्षण को कृष्ण में घटा देते थे और कृष्ण के लक्षण को ब्रह्म में घटा देते थे क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था तो ज्ञानी भक्त का अभिप्राय क्या है ज्ञानोत्तर भक्ति अरे ब्रह्म हो गई अज्ञान की निवृत्ति हो गई लेकिन जब तक ये शरीर है जब तक मन है जब तक बुद्धि है जब तक इंद्रियां है तब तक शरीर से कुछ तो क्रिया होगी गुरुदेव का वाक्य है साधन अवस्था में प्रयास पूर्वक जो साधना होती है सिद्धा अवस्था में वही साधना सहज रूप से चलती रहती है वो तो स्वभाव बन जाता है स्वभाव जीवन का पड़ जाता है तो ज्ञानोत्तरा भक्ति माने जो प्रहलाद जी के जीवन में थी जो हमारे गुरुदेव के जीवन में थी मधुसूदन सरस्वती के जीवन में थी ऐसे भक्त प्रहलाद जिनका जीवन विलक्षण है जो ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भी भगवान की के कीर्तन करते कीर्तन में मस्त होके गाते हैं नाचते हैं यहाँ तो किसी को बोलो मोबाइल बंद कर लो तो वही नहीं कर पाता जरूर आप ऐसा मेरे को लगता है एक दो माताओं को शायद बंद करना नहीं आता होगा तो कल से आप ऐसा करना की अगल बगल वालों से बंद करा लेना हा? तो अभिप्राय ये जो है और ये जो पावन प्रांगण है प्राय मैं हमेशा अनुभव करता हूँ ये कृष्ण मिशन का पावन प्रांगण ये दिल्ली नहीं है आ, ये तीर्थ है ये आश्रम है यहाँ करके आप विलक्षण अनुभूति का अनुभव करेंगे आनंद लेंगे तो भक्त प्रहलाद माने ज्ञानी भक्त भक्त प्रहलाद माने चलता फिरता आनंद सहज आनंद छलकता हुआ आनंद जिनकी दृष्टि से रस्ट पकता था जिनके भजन से रष्ट पकता था अरे जो अपने पिताजी को भी प्रयास करके आ, प्रयास किया कि की भी संकीर्तन में सम्मिलित हो जाए ऐसे भक्त प्रहलाद इतनी प्रताड़ना दी गई भक्त प्रहलाद के जीवन में देखेंगे कभी पिताजी का अपमान नहीं किया जब भी हिरण कष्ट को मिलते थे साष्टांग प्रणाम करते थे क्यों क्योंकि भक्त प्रहरत कहते थे पिताजी जो ठाकुर मेरे अंदर है वही ठाकुर आपके अंदर है उसी ठाकुर की लीला है जब सब जगह अपना ईश्वर दिखने लग जाए कुमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देख जगत तो कही सन कर ही विरोध ये रस ये आनंद आप उस अंत करण की कल्पना करें जिस हृदय में अपने मारने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं है जिस हृदय में मारने वाले के प्रति भी नफरत नहीं है जिस हृदय में मारने वाले के प्रति भी अपमान का भाव नहीं है जब मारने वाले के प्रति नहीं है तो मित्र के प्रति होगा ही कहा से वो वास्तव में रस स्वरूप है वास्तव में आनंद स्वरूप है जिस आनंद के लिए हम लोग प्रयासरत है वही भक्त प्रहलाद का जीवन है उनका जीवन कैसा है हम लोग कल से कथा के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे